मानव की दिव्यता हे अमृत के पुत्रों कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है या बंधुओं इसी मधुर नाम अमृत के अधिकारी से तुम्हें संबोधित करूं तुम मुझे इसकी अनुमति दो निश्चय ही हिंदू तुम्हें पापी कहना अस्वीकार करता है तुम तो ईश्वर की संतान हो अमर आनंद के भागी हो पवित्र और पूर्ण आत्मा हो तुम इस मर्च भूमि पर देवता हो तुम भला पापी मनुष्य को पापी कहना ही पाप है वह मानव स्वरूप पर घोर लाछन है तुम उठो हे सिंह हो आओ और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो तुम हो अमर आत्मा मुक्त आत्मा नित्य और आनंदमय तुम जड़ नहीं हो तुम शरीर नहीं हो जड़ तो तुम्हारा दास है न कि तुम जड़ के दास हो यहाँ तक कि यह संसार यह शरीर और मन अंधविश्वास है तुम हो कितने असीम आत्मा और टिमटमाते हुए तारों से छले जाना यह लज्जास्पद दशा है तुम दिव्य हो टिमटमाते हुए तारों का अस्तित्व तो तुम्हारे कारण है हर एक वस्तु जो सुंदर बलयुक्त तथा कल्याणकारी है और मानव प्रकृति में जो कुछ भी शक्तिशाली है वह सब उसी दिव्यता से उद्भुत है यह दिव्यता यद्यपि बहुतों में अव्यक्त रहती है मूलतः मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है सभी समान रूप से दिव्य हैं यह ऐसा ही है जैसे पीछे एक अनंत समुद्र है और उस अनंत समुद्र में हम और तुम लोग इतनी सारी लहरें हैं और हम में से हर एक उस अनंत को बाहर व्यक्त करने के निमित्त प्रयत्नशील है अतः हम में से हर एक को वह सत चित्त तथा आनंद रूप अनंत समुद्र अव्यक्त रूप से जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में तथा स्वरूपतः प्राप्त है उस दिव्यता की अभिव्यक्ति की न्यूनाधिक शक्ति से ही हम लोगों को विभिन्न विभिन्नता उत्पन्न होती है आत्मा की इन अनंत शक्ति का प्रयोग जड़ वस्तु पर होने से भौतिक उन्नति होती है विचार पर होने से बुद्धि का विकास होता है और स्वयं पर ही होने से मनुष्य ईश्वर बन जाता है अपने आभ्यांतरिक ब्रह्म भाव को प्रकट करो और उसके चारों ओर सब कुछ समन्वित होकर विन्यस्त हो जाएगा